तैत्री ओम तैत्री उपनिष ब्रह्मानंदवल शातिपाठ सहनावतो सहनौभुन सहवीर वावे तेजस्वीधस्तु माव्य ओं शाति शाति शाति हरि ओम पूर्ण ब्रह्म परमात्मन आप हम दोनों गुरु शिष्य की सास सांस रक्षा करें हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम दोनों साथ ही शक्ति प्राप्त करें हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो हम दोनों परस्पर द्वेष न करें प्रथम अनुवाक ब्रह्म विदापनोते परम ब्रह्म ज्ञानी परब्रह्म को आप्त कर लेता है प्राप्त कर लेता है उस भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति कही गई है सत्यम ज्ञानमन ब्रह्म यो वेद परमेव गुहाया पर सर्वान् काम सह ब्रह्मणा विपस्ते ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है वह उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है इस प्रकार यह ऋचा है तस्मास्त्मन आकाशस आकाशाद्वायो अग्निअवायो अग्नि अग्नेप अ पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्यो अन्ना पुरुषः सवा ए एस पुषो नरसम तस्द शिव अय दक्षिण पक्ष अयोत्तर पक्ष अयमात्मा इदक्ष प्रतिष्ठा भवते भवती ही सर्वत्र प्रसिद्ध उ इस परमात्मा से पहले पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ पृथ्वी से समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ अन्न से ही यह मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ वह यह मनुष्य शरीर निश्चय ही अन्न रसमय है उसका यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सिर ही पक्षी की कल्पना में सिर है यह दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है यह बाई भुजा ही बाया पंख है यह शरीर का मध्य भाग ही पक्षी के अंगों का मध्य भाग है फुटनोर मध्य सा मंगना महात्मा इतश्रुति अनुसार शरीर का मध्य भाग सब अंगों का आत्मा है यह दोनों पैर ही पूछ एवं प्रतिष्ठा है उसी के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है प्रथम अनुवाक समाप्त द्वितीय अनुवाक अन्नादय प्रजा प्रजायते या का पृथ्वी का श्रिता अथो अन्ने नज जीवैन पद परी सर्वं तस्वुच्य आव ये अन्न ब्रह्मोपाशते अन्न हि भूता ज्येष्ठ तस्म सर्वषमुच्य अन्ना भूता च वर्धनते अद्यती भूता तदुच्यत पृथ्वीलोक आश्रय करहने कर वाले जो कोई भी प्राणी है वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं फिर अन्न से ही जीते हैं फिर अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं अतः अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है इसलिए यह सर्वोषध रूप कहलाता है जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है इसलिए यह सर्वौषध नाम से कहा जाता है अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं वह प्राणियों द्वारा खाया जाता है तथा स्वयं भी प्राणियों को खाता है इसलिए अन्न इस नाम से कहा जाता है तस्मास्मा नरसम आत्माय तेन स पूर्ण स वे सुरशव तस्षिधता पुषाध तच प्राण शिव दक्षिणपक्षन उत्तरपक्ष आकाश आत्मा पृथ्वी पक्षम प्रतिष्ठा भवति निश्चय ही उस इस में मनुष्य शरीर भिन्न उसके भीतर रहने तदप्येश श्लोकोतीच्चय पुरुष है उससे यह अन्न अन्न में पुरुष व्याप्त है वह यह प्राण में आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है उस अन्न में आत्मा की पुरुषतुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से ही यह पुरुष के आकार का है उस प्राण में आत्मा का प्राण ही मानव सिर है व्यान दक्षिणा पंख है अपान बाया पंख बाया पंख है आकाश शरीर का मध्य भाग है और पृथ्वी पुक्ष एवं आधार है उस प्राण की महिमा के विषय में भी यह आगे बताया जाने वाला श्लोक है द्वितीय अणुवासम्तृतीणुवाक अणंती मनुष्या पशवश्चे प्राणो हि भूता नामु तस्मा सर्वायुसुच्यमें सर्वमेवत आयुर्यती ये प्राण ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूता नाबाय तस्मा सर्वायु समुच्यत तस शारीर आत्मा या पूर्वश जो जो देवता मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं वे आपका अनुसरण करके ही चेष्टा करते अर्थात जीवित रहते हैं क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है इसलिए यह प्राण सब का आयु कहलाता है प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है इसलिए वह सब का आयु कहलाता है यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं निसंदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं उसका यही शरीर में रहने वाला अंतरात्मा है जो पहले वाले का सर्व अर्थात शरीर का अंतरात्मा है। तस्माद्वा ए अन्नरश्मीर कांतायाद आत्मा तेन स पूर्ण स वे सुरशिधिधता पुषाध तस्वि दिग्दक्षिणप सामोत्तरपक्ष आदेश आत्मा अथर्वांगिश पुक्ष प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोकोती यह निश्चय है कि उस इस प्राण में पुरुषे भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा पुरुष है उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर व्याप्त है वह यह मनोमय शरीर निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है उसकी पुरुषतुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है उस मनोमय पुरुष का यजुर्वेद ही मानोशिर है ऋग्वेद दक्ष दाहिना पंख है सामवेद बाया पंख है आदेश विधि वाक्य शरीर का मध्य भाग है अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूछ एवं आधार है उसकी महिमा के विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है तृतीय अनुवाक समाप्त चतुर्थ अनुवाक ये अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणों विद्वान नीवेति कदा चलेती तस्वारी आत्मा या पूर्वश्य जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रिया उसे न पाकर लौट आती है उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता इस प्रकार यह श्लोक है उस मनोमय पुरुष का भी यही परमात्मा शरीरांत शरीरांतवर्ती आत्मा है जो पहले बताए हुए अन्न रसमय शरीर या प्राण में शरीर का है तस्मा तस्मा मनोमयाद आत्मा विज्ञानमय अपूर्ण सवा ऐस प एव तस्य तस् पुरुष विधता अन्वय पुरुष विध तस्तः शिव ऋत दक्षिणपक्ष योग आत्मा महापुक्ष प्रतिष्ठा भवते निश्चय ही उस पहले बताए हुए इस मनोमय पुरुष से अन्य इसके भीतर रहने वाला आत्मा विज्ञानमय है उस विज्ञान में आत्मा से यह मनोमय शरीर व्याप्त है वह यह विज्ञान में आत्मा निसंदेह पुरुष के आकार का ही है उसकी पुरुषाकृति में अनुगत होने से ही यह विज्ञान में आत्मा पुरुष के आकार का बताया जाता है उस विज्ञान में आत्मा का श्रद्धा ही मानव शि है सदाचार का निश्चय दाहिना पंख है सत्य भाषण का निश्चय बायां पंख है ध्यान द्वारा परमात्मा में एकाग्रता रूप योग ही शरीर का मध्य भाग है मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पुच्छ एवं आधार है उस विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है चतुर्थ अनुवाक समाप्त